पश्ये द्रम कर्णे श्रृणिया भद्र पशेम्शा स्थिर सुमु अथर्दीय मंत्रिपनिषद एकादश मंत्र तक कुछ विचार हो गया अभी एक मंत्र बाकी है जिसमें अष्टम मंत्र से लेकर के एकादश मंत्र तक जो कुछ भी कहा गया उसको अब कुछ कारिका के माध्यम से उसके स्पष्टीकरण करते हैं तो अष्टम मंत्र से आरंभ कर एकादश मंत्र तक की बातें हैं उसके कारिका के माध्यम से स्पष्टीकरण करते हैं कार्य क्या है आगे ठीक टीका देखे पादानाम मात्रा यदि एकत्रिमित्तम श्रुत्या और आत्मा के जो चार पाद मैं तीन पादों का भी वर्णन हुआ है मान जागृत स्वप्न सुशक्ति स्थान वाला तीन पाद वाला आत्मा की चर्चा हुई पादानाम और मात्राणाम ओमकार की जो तीन मात्राओं की चर्चा हो गई अकार उकार मकार आत्मा के तीन पादों का और ओमकार के तीन मात्राओं का पादानम ना, मात्रा नाम यदि एकत्व एकत्व तो करके कहा पादा मात्रा मात्रा पादा मात्रा मात्रा से पादा इत्यादि कहा सारी एक सनिमित्तम सा श्रुतिया कैसे एकत्व तो बताया निमित्त के सहित कहा विश्व को जब आकार मानना चाहेंगे तो आदि सामान्य है निमित्त दिखाया और मात्रा रूप से देखेंगे तो उसमें व्याप्ति सामान्य है वैसे तेजस को उकार रूप से मानेंगे तो वहां क्या है हुआ उभयत्व तो सामान्य है उत्कर्षत्व तो सामान्य है और मात्रा रूप से उभयत्व तो सामान्य है निमित्त के साथ दिखाया और प्राज्ञ को जब मकार के रूप में देखना हो तो वहां पर क्या निमित्त बताते मिति और अपिति जब उसको के रूप में देखेंगे प्राज्ञ को तो मिति में सब उसी प्राग्ञ में लीन होना है सब नहीं, नहीं अपीति मापना सुशुक्ति से ही निकलते सुश्रुति में जाते हैं विश्व तेजस एक और दूसरी बात अपीति भी है प्रवय में वही होता है एक, एक ना, ये ये कह रहे हैं पादान मात्रा नाम से यदि एकत्व पादों का और मात्राओं का दोनों जो एकत्व तो बताया सनिमित्तम निमित्त के सहित बताए दोनों -दो निमित्त दिया तीनों पादों का तीनों मात्राओं के साथ जो एकत्र तो दिखाया निमित्तों के दो दो निमित्त दिखाया वृत्ति स निमित्तम श्रुतिया के द्वारा उपन्यास किया गया रखा गया विचार किया जो नम मंत्र से एकादश मंत्री चर्चा है तुत्यर्थ विवरण रूपान पूर्ववत श्लोकान अवता उसमें श्रुति के अर्थ की व्याख्या स्वरूपा ये कार्य का है श्लोक है पहले भी जैसे अत्र श्लोका भवंती आया था उसी प्रकार यहाँ भी तत्र उसमें श्रुत्यर्थ विवरण रूपान श्रुति के अर्थ को व्याख्या करने वाले जो कार्य काये हैं पूर्ववत्व श्लोका पहले जैसे कहा था अत्र श्लोका इत्यादि कहा अवतार है अवतरण देते हैं तो अवतरण में कहा अत्र श्लोका भवंती गौरपालचार्य कार्य का ने कहा इन मंत्रों के ऊपर एक कार्यिका हो सकती है मान अष्टम मंत्र से लेकर के जो एकादश मंत्र की व्याख्या है उसमें कार्य हो सकती है ऐसा कहा ये होते हैं कहा, अच्छा ठीक है प्रथम पाद से प्रथम मात्राया अभेद आरोपार्थभूतम सामान्य विषय प्रथम पाद आत्मा के जो प्रथम पाद जागृत अवस्था प्रथम पाद वाला है विश्व और प्रथम मात्रा ओम में है, ये दोनों प्रथम पाद प्रथम मात्राया अवेद आरोपार्थम है तो भेद है प्रथम मात्रा अलग है और प्रथम पाद अलग है किंतु तो अवेद आरोप के लिए अवेद मानने के लिए उत्तम सामान्य द्वयम दो सामान्य कहा था दो सादृश्य कहा था विश्व को आकार मान्य में दो सादृश्य बताया गया था एक आदिमत्व सामान्य दूसरा व्याप्ति सामान्य जो कहा था नवम मंत्र में कहा था उसका यहाँ विस्तार करते हैं दोनों सामान्यों का विस्तार करते हैं विषद विस्तार करते हैं जो, जो आदिमत्व और व्याप्ति दो सामान्य है नवम मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं यहां का? एक कार्य का है विश्वक्षायाकटमति पत्तौ विवक्षायात्र विश्व तेजस प्राज्ञा तीन आत्माओं की चर्चा हो गई है अभी तुरिया आत्मा की चर्चा द्वादश मंत्र में हम करेंगे अभी वो बाकी है तो विश्व अतो अत्व हम जब विश्व को आकार मानेंगे जब ओम का एक मात्रा अ है अ मिलकर के ओम बनता है जब अकार अकारत्व तो मानेंगे आकार मानेंगे उसको उस विवक्षा में बोलना चाहते हैं बोतुम तो इच्छा विवक्षा बोलने की इच्छा होने पर आदि सामान्य उत्कटम आदि सामान्य है प्राथम्य है ओंकार के पहला वर्ण है अ उसी प्रकार या विश्व तेजस प्राग्य में पहला है विश्व विश्व को अकार मानने में आदि सामान्य उत्कटम आदि आदिमत्व सामान्य है प्राथम्य तो सामान है प्राथम्य सामान्य है उत्कटम स्फुटम पष्टम स्पष्ट उसमें भी आदि है इसमें भी आदि है ओंकार के मात्राओं में आदि है और विश्व तेजस प्राज्ञ में विश्व आदि है तो आदि सामान्य उत्कटम उद्घटन मान स्फुटम पदि सामान्य मात्रा संप्रति पत्तों से आदि आदि सामान्य में बचा और दूसरी बात जब उसको मात्रा के रूप में देखेंगे मानी ओंकार के तीन मात्राओं में से जो आकार को मात्रा रूप से देखेंगे स्थिति में क्या होगा मात्रा की प्रतिपत्ति मानी ज्ञान में आपती सामान्य आपती व्याप्ति सामान्य है सर्वाक सर्वा ऐसा स्मृति है और इधर विश्व के द्वारा संपूर्ण जगत स्थूल व्याप्त है आपती मानी व्याप्ति व्यापकता यह सामान्य है एवच अगर स्फुटम उत्कटम का उत्कटम यहां भी आएगा सामान्य क्रियापद की अनुभति हुई स्फुटम स्पष्ट है यह कहा <Coughs> अच्छा भाष्य में देखें विश्वस्य से अत्वम अकार मात्रत्व यदा विवक्ष थे ओमकार में से एक ही मात्र समझा जाता है जब एक ही पर समझा जाता है और ही ओम है ऐसा करके माना जाता है तो विश्वस्य अत्व माने अकार मातृत्व विश्व को जब अत्व मानेंगे माने अकार मात्र मानेंगे विश्व अकार है ओम में आया हुआ अकार है ऐसा माने यदा होगी जब आदित्य उक्त विवक्ष्य जैस विवक्ष आदि सामान्य होगा आदित्य सामान्य होगा आदि उत्तर मंत्र के भाष्यकार अर्थकी अथ नव मंत्र के उसमें कहा था आदि, था आदि मत कहा था आदि अस्तित्व आदि मतुप लगाकर बोला था वही न्याय उक्ति भाष्यकार की जो उक्ति है आदिमत तो सामान्य है वो भी आदिमान है ये भी आदिमान है विश्व तीनों आत्माओं में आदिमान है आदि वाला है और उधर आकार आदि वाला है ये कहा उत्कटम माने उद्भूतम उद्घन उद्भूतम पष्टम स्फुटम पष्टम ऐसा अर्थ होगा पष्ट है वो भी आदि प्रथम प्रथम है दृश्य उद्भुत दिखाई पड़ता पत्तो है अत्व विपक्ष व्याख्यान मात्रा संप्रत्व जो अत्व है व्याख्या है और उसकी व्याख्या है मात्रा पत्तो जब उसको मात्रा रूप से देखेंगे उसमें क्या व्याप्ति सामान्य है ऐसा कहा था, तो था। अत्व विवक्षायाम से व्याख्यान जो अत्व विवक्षायाम कहा गया उसी की व्याख्या है मात्रा विधि जो मात्रा संप्रतिवत्तो ये अत्व की विवक्षा है आकार की विवक्षा ने कहा जब मात्रा रूप से देखेंगे तो व्याप्ति है वर्ण रूप से देखेंगे तो आदिमत्व है शादी से कहा विश्व से अकार मात्र तो यदा विश्व जो होता है अकार मात्र ही प्राप्त होता है यह अर्थ है आपती सामान्य एवं क्योंकि वहां आपती व्याप्ति सामान्य है मात्रा के लिए आपती सामान्य वच उत्कटमत वहां भी एवच के आगे उत्कटम पूर्व से अनुवृत्त करना क्यों उत्तर उत्तरार्ध में क्रियापद नहीं है तो उसमें ए वचक के आगे उत्कटम लगाना एक स्पष्ट है मात्रा में ये कहा अनुवर्त क्यों कहा चब्दार कारिका में च बता दिया च से लेना है उसकी अनुवृत्ति लानी उत्टन की अनुमति ला दिया है उस चार से होगा ठीक चाहिए उक्त न्याय ना न आदि इत्यादि शेष उक्त न्याय ना भाष्यकार बोल पड़े भाष्यकार ने कह दिया कि यदा विश्वस्य अत्मात्र आकार अकार मतत्व यदा विवक्षते तदा आदि उत्तर न्याय उदूत दृश्य उत्तर न्याय मैंने क्या कहा कहा गया न्याय न्याय माने नवम मंत्र के भाष्य में आदि आदि व्याख्याकार वही न्याय यहाँ युक्ति वही है आदिरश इत्यादोश इत्यादि जो कहा गया न्याय है आदि विद्यते आदिमत इत्यादि जो व्याख्या के भाष्य में वही यहाँ पर इत्यादि में जो व्याख्या है वही न्याय है यहाँ उक्त न्याय ने कहा पुनरुक्ति परिहार द्वारा विवक्षितम अर्थमाहा चाहे चाहे बोलो चाहे ओंकार की मात्रा बोलो बात तो एक ही है ओंकार का एक अभाव हैकार चाहे उसको अ बोलो चाहे मात्रा बोलो बात एक ही है तो एक ही सब को दो दो बार बोलना पुनरोक्ति ये शंका है पुनरुक्ति परिहारा द्वारा पुनरुक्ति के परिहार के माध्यम से विवक्षित जो विवक्षित अर्थ है उसको बताते हैं ये व्याख्यान और व्याख्या स्वरूप है।, है कहा ओमकार अत्व क्या, क्या है तो कहा ओंकार एक मात्रा दूसरे आकार को नहीं लेना ओंकार की मात्रा को लेना तो अत्व जो है वो व्याख्यय है व्याख्या के योग्य है और ये जो मात्रा जो कहा वो व्याख्यान है उसी की व्याख्या है ये कहा पुनरुक्ति परिहार द्वारा परिहार के माध्यम से विवक्षितम अर्थम आह विवक्षित आ विवक्षित हैत्व इत्यादि कहा ये भाष्य में कहा था अत्व विवक्षायाम वित्तीय व्याख्यानम मात्रा संप्रति इति जो अत्व विवक्षायाम कहा गया उसी के व्याख्यान है मात्रा संप्रति का वो अ क्या है जो एक मात्रा है किसकी मात्रा ओंकार की एक मात्रा है ऐसा अनुवृत्ति द्योतकम दर्शाई दी अनुवृत्ति का द्योतक है कारिका में क्या अनुवृत्ति है, है, ये दिखा, देख, ये करता है के अनुवृत्ति है कौन च शब्द भाषण बोल दिया ये द्योतित कर रहा है किसका अनुवृत्ति का क्या अनुवृत्ति लाना उत्तरार्ध में उत्कटम के पूर्व में जो उत्कटम है उसके उत्तरार्ध में मिलाना है तो कहां से प्रतीत हुआ का तो कारिकाकार ने च लिख दिया है च से उसके अनुवृत्ति लाने के लिए दिखाया ये कहा आगे ठीक है द्वितीय पाद से द्वितीय मात्रायाच एकत्व तो आरोप प्रयोजक द्वयम श्रुति द्वितीय दीयपाद तेजस आत्मा का द्वितीय पाद तेजस स्वप्न स्थान वाला जब स्वप्न स्थान में हम होते हैं तो हमारा उस काल नाम पड़ता है तेजस तेजस स्थान वाला द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा ओम में कौन सी मात्रा ऊ ये दोनों में भी एकत्व तो का आरोप किया गया है तो दो वस्तु है और आत्मा अलग है ओम अलग है बाचीवाचक भाव है तो एकत्व तो का आरोप किया तो इसका क्या प्रयोजन क्या है निमित्त क्या है वो बताते हैं एकत्व तो आरोप में निमित्त बताते हैं कहा द्वितीय पाद्य द्वितीय मात्रा आत्मा के द्वितीय पाद है तेजस और ओंकार का द्वितीय मात्रा है उकार ये दोनों का एकत्व आरोप प्रयोजक द्वयम एकत्व के आरोप के दो प्रयोजक है यहाँ पे एक तो उत्कर्षत्व है और एक उभयत्व है ऐसा दशम मंत्र में कहा था दशम मंत्र में आया था प्रयोजक द्वय स्त्रुति ने कहा दशम मंत्र में ये आरोप के लिए दो निमित्त बताया था एक तो उत्कर्ष है सामान्य दूसरा उभयत्व है कहा था कारण करते हैं कार्यिका कार्य कामक तैजस्योत्व उत्कर्षो दृश्य से स्ुटम सियायी तैजस्यो तो ज्ञान उत्कर्षो मात्रा तथा दृश्य से स्फुट मात्रपत्त सैद उभय तैजस उत्तने सप्तःश होकर को, को उत्त का जानने में ये उकार है ऐसा समझने में तेजस जो आत्मा है स्वप्न आत्मा ओंकार का द्वितीय जो अवय है इस उत्कर्ष दृश्य थे स्फुटम वहां पर सादृश्य उत्कर्ष दिखाई पड़ता है इधर विश्व की अपेक्षा तेजस में उत्कर्ष उत्कर्षो दृश्य थे स्फुटम जिसकी व्याख्या हो गई थी दसम मंत्र में स्पष्ट है और मात्रा संप्रति और उसको मात्रा रूप से जब देखते हैं उस एकत्व में क्या कहा उभयत्म तथा विधम तथा फुटम स्पष्ट है तथा अगर है फुटम स्पष्ट है जब मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो तैजस क्या है क्या है ये उभयत्व है तेजस में भी उभयत्व है मध्य में है वो बीच में है और उकार भी मध्य में है उभयत्व सामंध है ये भाष्य में कहते हैं तेजस उत्तु विज्ञाने तेजस को जब उकार समझना है ये तेजस आपका उकार है ऐसा समझने में विज्ञान में उकारत्व विवक्षायाम तो मान उत्तम विज्ञान का अर्थ उकार के तो विवक्षा में ये उकार है ऐसा विवक्षा करने पर उत्कर्षो दृश्यते थे स्फुटम पष्टम इतना उत्कर्ष वहा दिखाई पड़ता है इधर तेजस में उत्कर्ष है और उधर उकार में है हाँ फुटम पष्ट स्फुटम का अर्थ अर्था पष्ट दिखाई पड़ता है और उभयत्व स्फुटम उत्तर जैसे पहली व्याख्या की गई थी उसी प्रकार यहां भी व्याख्या समझना मंत्रों में जैसी व्याख्या है वैसे समझ रहा ठीक है स्फुटम क्रिया विशेषण स्फुटम शब्द है वह क्रिया विशेषण है भाष्य जो स्फुटम कहा था कारिका में भी है वह क्रिया क्या है दृश्यते क्रिया का विशेषण है यहाँ जब विशेषण आते हैं कभी कर्ता का कभी कर्म का कभी कर्म का किसी का कारक का सभी का विशेषण बन जाते हैं और कभी कभी क्रिया के भी विशेषण हो जाते हैं शब्द ये क्रिया विशेष स्फुटम शब्द क्रिया या दृश्यते क्रिया है उसके विशेषण है स्फुटम यथास्य तथा दृश्यते स्पष्ट जैसा होता है वैसे दिखाई देता है क्रिया विशेषण होने पर यथा तथा लगाया जाता है स्फुटम यथास्य तथा दृश्यते थे पष्ट जैसा होता है वैसे दिखाई पड़ता है यह अर्थ आएगा क्रिया विशेषण स्फुट शब्द देखा तथा विधम इतना अर्थम स्फुटम कार्य काम तथा विधम कहा था उसका अर्थ कहते स्फुटम ये यहां कहा स्फुटम फुटम ऐसा भाष्य में लिख दिया स्फुटम ऐसा कहा था स्फुटम कहा उमय स्फु मात्रा संप्रतिपत्तो इति जो उत्तविज्ञाने कहा था उसी की व्याख्या है मात्रा संप्रतिपत्तो उत्तो क्या है तो का मात्र है ओंकार की दूसरी मात्रा है व्याख्यानम उसकी जो व्याख्यान है सर्वति उसी के व्याख्या भ्या सर्वम करके कहा तत्पूर्ववत द्रष्टव्य मत उच्य उसको पहले जैसी व्याख्या समझना यही यहां पर कहा जाता है कहा पूर्व दो भी टिप्पणी एक की उत्तम विज्ञान स्वाभिप्राय ना टीकाकृत आ टीकाकृत अपने अभिप्राय से कहते हैं स्वस्थ अभिप्राय स्वाभिप्राय अपना अभिप्राय अपना व्यक्तिगत उनके अभिप्राय के द्वारा कहते हैं उत्तर विज्ञान इतना व्याख्यान मात्रा संप्रति पत्तो थी। टीकाकार ने ऐसा कहा उत्तर विज्ञान का अर्थ ही कर दिया मात्रा संप्रति इत्यादि थी। थी क्योंकि भाष्य में नहीं है टीकाकार ने बताया उसको व्याख्यान भवती और व्याख्यान के आगे भगवती भी जुड़ेगा कहते हैं उत्तम विज्ञान इत्या व्याख्यान है उसके आगे भगवती भगवती क्रिया भी जोड़ना चाहिए कहा दो नंबर में तस्य कहा तस् व्याख्यानम ये तस्वीर व्याख्यान का क्या अर्थ है भाष्यकृत कर्तिकम अपेक्षित त व्याख्यान उसी की व्याख्या टीकाकार नहीं गया। भाष्यकार के द्वारा होने वाली जो व्याख्या थी भाष्यकार कर्तृक जो व्याख्या विवक्षित व्याख्या है वही यहाँ व्याख्यान है मात्रा संप्रपत्तों इत्यादि कहा आगे ठीक टीका में तृतीय पाद से तृतीय मात्राया एक अध्याश् श्रुतिया दर्शित एकादश मंत्र के साथ इसका है ये जो 21 नंबर के पालिका का एकादश मंत्र से यह संबंध है, है। तृतीय पाद जो पाद आत्मा का सुषुप्ति कालीन आत्मा को प्राज्ञा कहा गया था और तृतीय मात्रा ऐसा ओम में जो तृतीय मात्रा म ओम और उ तृतीय मात्रा ये दोनों का तृतीय पाद्य तृतीय मात्रा यात्र ये दोनों का तृतीय पाद आत्मा के प्राग्यपाद पर तृतीय मात्रा है मकार एक आरोप करने भाई तो दो व्यक्ति हैं वो एक शब्द रूप है एक अर्थ रूप है एकत्व का आरोप ने सामान्य दोनों दो सामान्य स्तुति ने दिखाया था क्या दिखाया था मिति और अपीति मापने वाले हैं और लय उसी में होता है ऐसा कहा कहाता आकार उकार को मापने वाला क्या है मकार है कैसे जैसे किसी बर्तन में जऊ आदि मापा जाता है उसी से निकालते हैं उसे डालते हैं उसी से निकालते हैं वैसे ये जो सोख और जागृतकालीन आत्मा उस सुश्रुष्ट आत्मा जो मकार से आए उकार और अकार मकार से आए मकार पे गए ऐसा लगता है कोई बाप ना है मैंने घेरे में डालना ऐसा और एक तो यह था दूसरा था अपीति सुश्रुप काल में इधर प्राग्ञ में लय हो जाता है विश्व तेजस का और अकार उच्चारण के पश्चात उकार का उच्चारण होगा उकार के बाद में मकार के उच्चारण काल में दोनों का लय हो जाता है अकार उकार रहेंगे नहीं विलय हो जाता किस में मकार में अपीति सामान्य दोषा मे मिति और अपिति का था मिति माने माप अपीति माने लाय ये दोषा माने बताया था उसी का विस्तार करते हैं ये बोल रहे हैं कारिका ने कहा मकार भाव प्राज्रप लय मकारन सामुत्क्रप्त लयसा मकार भावे भावे माने त्वे मकारत्वे, तस्य भाव तु तो तलो भाव बोलो त्व लगाओ तल लगाओ ऐसी बात है मकार भावे मकारत्व मकारत्वे, से मकारत्वे, जैसे उत्वे इत्यादि कहाता है मकारत्व भावकार तत्व मकार भावे प्राज्ञ जब प्राज्ञ को मकार रूप में देखना चाहते हैं आप तो उसमें मान सामान्य उत्कटम माप सामान्य है क्योंकि इधर प्राज्ञ जो होता है विश्व तेजस का मापने वाला होता है सुश्रुक्तिकाल में ये दोनों उसमें घुस जाते हैं और जागृत स्वप्न में निकल आते हैं जैसे अन्न मापने का पात्र होता है उस तरह का हो जाएगा ये दोनों वहीं से निकलते हैं वहीं घुसते हैं इसलिए मान सामान्य मान माने मिथी। मान मिति मिति कहाता है मान बोला एक चीज है एक स्पष्ट है मान मिति सामान्य है माप और उधर अकार उकार मकार में घुस जाते हैं वहीं से निकलते हैं जब उच्चारण बंद हो गया लगातार ओम ओम ओम के उच्चारण करेंगे मकार के उच्चारण काल में दोनों वहां लय हो गए फिर बाद में वहीं से निकल आते हैं उधर मकार जो है अकार उकार का मापने वाला है और प्राक जो है विश्व तेज का मापने वाला है ये सामान्य उसको मकार को मगार मान्य में इस आदृश्य के बल पर माना गया ये कहा और मात्रा संप्रतिबद्ध हो तो मात्रा रूप से देखेंगे उसमें लय सामान्य वह मिति अपीति कहा लय बोला लय है क्योंकि विश्व तेजस का लय होता है प्राग्ञ में अकार उकार का लय होता है मगार में लय सामान्य है इसादृश्य है ये कहा ठीक है अक्षरा पूर्ववेद्यानवाद तात्पर्य कहते एक एक शब्दों का अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है पहले जैसे सुष्टु ज्ञानम सुज्ञानम व्याख्या पहले जैसी व्याख्या वैसी व्याख्या है और माने एक एक पद का व्याख्या की आवश्यकता नहीं भाष्यकार इसलिए तात्पर्य अर्थ भाष्यकार केवल इसका तात्पर्य बता देते हैं कारिका का तात्पर्य बताते हैं कहा मकारत्व कारिका ने मकार भावे कहा था उसका अर्थ मकारत्व तस्व भाव तो तलो सूत्र है व्याकरण में भाव बोलो त्व बोलो एक चीज होता है तो और तल प्रत्य लगता है घटत्व घटभाव या घटत्व एक ही चीज हो जाता है घट बोलो या घटत्व बोलो दस अव तो तलो तो और तल प्रत्य होता है भाव में तो मकारत्व इत्यादि माने भाष्यकार मान मकारिका मकार में है उसी कार्ता मकारत्वे मकार मानने पर प्राज्ञ मकारत्वे मकारत्व प्राज्ञ को मकार मानने पर मीति लयो उत्कृष्ट सामान्य मीति माप और लय ये दोनों अपीति जो कहा था यही उत्कृष्ट सामान्य विशेष सामान्य ये दो होते हैं ये अर्थ कहकर तात्पर्य अर्थ बता दिया अब ये तीनों स्थानों में जो जो जो सादृश्य आ गई जिस तरह के इनको जो जानता हो तीनों स्थानों को जानता हो तीनों स्थानों के आत्माओं को और आकार के तीन मात्राओं को और सादृश्य को जो जानता है महामुनि है रहे बहुत बड़ा ज्ञानी ज्ञान यह कहा जाते हैं ठीक है विश्वादीनाम अकारादी नाम चाहम सामान्य होती विश्व तेजस प्राग्ञ तीन आत्माओं के साथ और अकार उकार मकार तीन मात्राओं का तीन वर्णों का यद सामान्य उत्तम तुल्यम युल्यम सामान्य होत बराबर सामान्य बताया था विश्व और आकार का एक दो सामान्य थे तेजस का और उकार का दो सामान्य है और प्राज्ञा का और मकार का भी दो सामान्य है एक टीका विश्वादीना पादान जो पाद विश्वादिपाद विश्व तेजस प्राज्ञ आत्मा के पाद और अकारादिना जो ओम में जो अ, उ, म है तीन का उन तीनों का यह तुल्यम सामान्य हो तो समान एक सामान्य मैंने सादृश्य कहा दोनों -दो सादृश्य है तीनों तद विज्ञान स्तौधि उसके जो चिंतन की प्रशंसा करते हैं ऐसा चिंतक महामुनि हो जाता है ब्रह्मविता होता है वो उसकी प्रशंसा स्तौती प्रशंसा प्रशंसा करते हैं उसके विज्ञान की उसकी जानकारी की प्रशंसा करते हैं जो ऐसा जानने वाला होगा वो महामुनि है ब्रह्मविता है वो ऐसा कहते ये कहा जाते हैं कारिका है षुधाममसु यु व्यक्ति सपूज्यमसु यु व्यक्ति सर्वभूतानां वंद्य महामुनि तीनों तीनों तीनों धामों में स्थानों में स्थानों धाम माने स्थान, स्थान उधर आकार मकार उकार उमसु धाम माने स्थान होता है तम परम मम भगवान ने अपने परिचय दिया ना अपना एड्रेस बताया क्या होता है यदादित्य गेजो जगत न तद भाषा थे सूर्य न स सांको न पावग यदत्वा निवर्तन थे तद धाम भगवान का एक स्थान है जैसे उत्तरकाशी हमारा स्थान है वैसे भगवान ने अपना स्थान क्या बताया है जहां पर सूर्य की गति नहीं है या सूर्य का प्रकाश नहीं जाता न तद थे सूर्य सूर्य उसको प्रकाशित नहीं स्थान को मेरा ऐसा स्थान है अपना आश्रम का परिचय दे रहे एड्रेस बता न तथ तो भाषाय थे सूर्य न सशामकह चंद्रमा भी प्रकाश नहीं कर सकता न पाप ये अग्नि भी नहीं ये तीनों का प्रकाश काम नहीं करे और वहां जाने के बाद लौटा भी नहीं बनता अगर आपको यहां आना हो तो भगवान के भजन नहीं करना देवताओं के भजन में लग जाना फिर आ जाएंगे आप यदग्वा न निवर्तन्ते जहां पहुंचने पर फिर वापस नहीं होता तद धामा परम मेरा एड्रेस है ये भगवान ने कह दिया गीता में पंचदश अध्याय है मेरा पता है ये मानी आत्मा है बाकी शरीर को तो सूर्य चंद्र प्रकाश कर ही रहे हैं सारा संसार में भौतिक पदार्थ सब कोई नहीं है जो सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित न हो सब प्रकाशित है एक है आत्मा आत्मस्थान है भगवान का स्थान आत्मा है वही भगवान तो त्रिशुधाम तीनों स्थानों में जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों स्थानों में काम माने स्थान त्रिशुधाम जो बराबर सामान्य को दो दो बता बता सामान्य बताया सा दो सादृश्य बताया हुआ है सामान्य निश्चिता व्यक्ति निश्चित निश्चय सब निश्चिता सन व्यक्ति निश्चित होकर के जानता है निर्णय पूर्वक जानता है अधूरा नहीं जानता जो ऐसा जो जानता हो सब पूज्य है, वही पूजनीय होता है में, वही व्यक्ति पूजनीय होता है सर्व सर्वभूतान पूज्य संपूर्ण प्राणियों का पूज्य होता है व्यक्ति और बंदेश्च अब नमस्कार के योग्य भी होगा प्रशंसा के योग्य भी होगा तो धातु है रिहल और तो बंदे बनता है प्रशंसा के योग्य स्तुति के योग्य भी होगा एक तो सबके पूज्य पूजा के योग्य होगा और एक दूसरा बंदे भी होगा स्तुति के रूप भी होगा प्रशंसनीय होगा जो महामुनि वो महामुनि है मननाथ मुनि जो मननशील होते हैं उनको मुनि बोलते हैं मनिर उच्च ऐसा ही पुनादी सूत्र है मन धातु से ई प्रत्यय करके मन के आकार को उकार करके मुनि बनाया जाता है मननाथ मुनि जो मननशील होते हैं उनको मुनि कहते हैं ये मुनि मात्र नहीं है महा है अभधार स्मार महान चाशुभ मुनि बहुत बड़ा मूल्य है माना परम ऐसा होगा जो तीनों को जो जानता हो तीनों स्थानों में तीनों मात्राओं का जो दो दो सादृश्य को लेकर के समझता हो कि नवम मंत्र से लेकर के एकादश मंत्र तक की जितनी व्याख्याएं हैं उसको ठीक से समझता हो वो महामुनि हो जाता है सभी भूतों का पूज्य होता प्राणी मात्र का पूज्य होता है बंदनीय होता है ये कहा भाष्य में कहते हैं यथोक्त स्थान ये तुल्यम उत्तम सामान्यम व्यक्ति एवं एवं ये निश्चितो हो स्थान तीन स्थान बताया था, था। जागृत स्वप्न सुन विश्व तेजस प्राक तीन स्थान तीनों स्थानों में तुल्यम उत्तम सामान्यम जो समान रूप से कहा गया सामान्य दो दो सामान्य कहा था सादृश्य दो दो बताया गया था उसको व्यक्ति जानता है क्यों तो एक अधूरा ज्ञान होगा एक ठीक ऐसा ही है करके जानता है निर्णित ज्ञान होगा निश्चिता व्यक्ति निश्चितासन व्यक्ति निश्चित होगा हुआ जानता है उसी का आप व्यक्ति अर्थ कर यही है ऐसा निर्णय हो जाता है अधूरा ज्ञान नहीं परिपक्व ज्ञान होगा जिसको तीनों स्थानों के सादृशों के बाद यह जो ऐसा निश्चित वाला व्यक्ति है एवं एवं यदि ऐसा ज्ञान होना वही है ऐसा ज्ञान हो निश्चित हो जा, जा सब कुछ पूज्य वही पूजनीय होता है बंदे वंदनीय भी होता है वो ब्रह्मविद लोके भवति, वो महामुनि का अर्थ ब्रह्मवेत्ता होता है वो लोक में ब्रह्मविता पहला यथोक्त स्थान जागृतम स्वप्नम चीज त्रितय यथोक्त स्थान तय ऐसा कहा तीन स्थान क्या है कहा जागृत स्वप्नम सुसुक्ति में होना चाहिए पाठ छुटा होगा त्रितयम तीन स्थान है जागृत स्वप्न सुसुक्ति पुराने पुस्तक में तुल्यम पादाना पादान मात्रा और इस प्रकार पादों का और मात्राओं का समान रूप से सादृश को क्या समझता है ओमकार के मात्रा आत्मा के पाप तीनों का जो सादृश्य है दो दो सादृश्य हैं तीनों को जो जानता है उत्तम सामान्य में आपती उत्कर्षो मिति इत्यादि सामान्य जो बताया था क्या बताया था आपती उत्कर्ष मिति एक एक सादृश उदाहरण में दे दिया आकार के और विश्व के क्या सादृश था ये सामान्य था आपती प्राप्ति व्याप्ति और दूसरा था उत्कर्ष और तीसरा कथा मित्र इत्यादि इत्यादि करके दो दूसरा और लेना हुआ उत्पादी महामुनि इत्यस्य में महामुनि कहा था उसका अर्थ भाषिका ने क्या कह दिया ब्रह्मविदे टीका मैं आगे पूर्वोक्त सामान्य ज्ञानव तो ध्यान निष्ठ से फल विभाग दर्शेगी पूर्वोक्त तो कहा गया जो तो तीन प्रकार के सामान्य हैं तीनों में दो दो प्रकार के सामान्य है सादृश्य है ऐसे जानकार विव्यक्ति होगा ज्ञानवान होगा सामान्य को जो ज्ञाता ऐसे सामान्यवान सादृश्य का ज्ञाता जो तीन प्रकार के सादृश्य बताए गए हैं, तीन स्थानों में दो दो प्रकार के सादृश्य गए हैं, नवम मंत्र से लेकर एकादश मंत्र तक जो कहा गया ये सामान्य के, के ज्ञान है जिसको ज्ञानवतःमतः है ध्यान निष्ठा है वो उपासना में निष्ठा रखता है चिंतन है उसका फल विभाग फल अलग अलग होता है एक एक मात्रा का एक एक उपासना करने से माने विश्व को अकार मानकर उपासना करेंगे तो अकार क्या फल देगा तेजस को उकार मानकर उपासना कर रहा कोई तो वो उकार क्या फल देगा और प्राज को मकार मान कर उपासना करता हो तो, तो क्या फल देगा उसकी प्रशंसा करते हैं फल विवाह हम दर्शे फल विवाह दिखाते हैं भिन्न भिन्न फल है ये कहना चाहते हैं यही कारिका में कहते हैं Diyo, शार शार। नामात्रे नामात्रे मकारस्त्रे अकारो नए थे विश्वम विश्व को आकार ले जाता है आ, और उपचार तेजसम उजस को ले जाता है मकारस प्राग्ञ प्राग्ञ को मकार ले जाता है कहा ले जाएगा तुरिया आत्मा की तरफ ले जाने वाले होते उपासना का फल आगे तुरिया आत्मा की तरफ जाने ले जाने वाले ह नामात्रे वित गति ये तीनों तो गति वाले हैं विश्व तेजस प्राग्ञी किन्तु जो अमात्र वाला होगा पर चतुर्थ जो की सप्तम मंत्र में जिसकी चर्चा हो गई थी यहां द्वादश मंत्र में आगे चर्चा होगी उसकी उसमें कोई गति नहीं गमन नहीं तीन आत्माओं में तो गति है ले जाने वाले हैं अकार उकार मकार तीनों ले जाते हैं विश्व तेजस प्राग्ञी को ले जाते हैं इन उपासना के आधार पर धीरे धीरे ये तुरिया में ले जाने का साधन बन जाते हैं ये ले जाने वाले हैं किंतु तो अमात्र जो होगा माने मकार के उच्चारण के बाद में चुप हो जाता है मात्रा रहित हो जाता है वह अमात्र इधर विश्व तेजस प्राज्ञ के बाद चुप होना है वहां प्राग्ञ के बाद कुछ गति नहीं है वो तुर्य है आत्मा नमात्र गति नो अमात्र है मात्रा रहित है उसमें कोई गति नहीं है ले जाना संभव नहीं है ये कहा। कहाथोक्त सामान्य आत्म पादा भी सह एक यथोक्त ओंकार प्रतिपद्य यु ध्या तम अकारो नयते ये कहा। उस उपासक को विश्व भाव को प्राप्त करेगा माने बेस्टी भाव को परिताग करके समिभाव ले जाकर विराट बना देगा अकार श्व को प्राप्त कराएगा कराया गया यथोक्त सामान्य सामान्य तीन तीन स्थान में दो दो सामान्य बताया है जैसे विश्व का और आकार का सामान्य है आदिमत्व और तो सामान्य है। वैसे तेजस का और उकार का भी सामान्य है उत्कर्ष और उभयत्व और प्राग्ञ का और मकार का भी सामान्य मिति और अपिति मान और लयत् लयत्व यह यथोक सामान्य जो सादृश से कह दिया है पहले सामान्य मैंने सादृश सा, सामान्य mm -hmm. मात्रा भी सह एकत्व आत्मा को पाद पादों का जो विश्व तेजस प्राग्ञ तीन पाद हैं इनको मात्राओं के साथ एक करके उपासना जो कर रहा हो जो विश्व है वो आकार है।, है, है जो तेजस है वो उकार है ऐसा करके आप मैंने उपासना कर रहा हो मात्रा भी एकत्व कर ओमकार तो के उपासना है कि इनको देकर के आदि की। माने अकार आदि रूप से ओमकार का जो चिंतन करता हो अकार रूप से उकार रूप से मकार रूप से जो करता हो तम अकारो न प्राप्य थी का वो जो आकार होगा वो किसको विश्वम प्राप्य साधक को जो उपासना करने वाले उपासना को विश्वभाव को प्राप्त कर देगा मैं विराट बना देगा बिष्टिभाव से समृष्टि भाव में ले जाएगा अकार अकार आलम्बनम ओंकार विद्वान परिश्वाणर भवती इत्यर्थ एक अर्थ है खाली अ उपासना नहीं करेगा आकार के आलमन वाला जो ओंकार है आकार को प्राधान्य देकर के ओंकार का जो चिंतन कर रहा है चिंतन तो ओमका ही होगा यह नहीं खाली अलता हो ऐसा नहीं है वो भी अकार के प्राधान्य लगा करके बोलता हूं अकार आलम्बनम ओंकार आकार जिसका आलम्बन है सहारा ऐसा जो ओंकार है उसके विद्वान उस ओंकार को जानने वाला माने अकार प्रधान ओंकार को जानने वाला चिंतन करने वाला विद्वान जो होगा उपासक वैश्वाण रोग वैश्वाण तो रोग जाता है माने ये जो विश्वभाव को परित्याग करके वैश्वर्ण भाव के बे, वृष्टि को परित्याग कर समिभाव में जाएगा विराट रूप में पहुंच जाएगा यह अर्थ है तथा उकार तेजस उसी प्रकार उकार उलंबन वाला जो ओंकार होगा पासना तो ओंकार की ओर हो उकार को प्राधान्य मानकर के जो मुख्यता मान के उपासना करता हो उस स्थिति में तेजस भाव को प्राप्त मैंने यहां पर हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त कराएगा व्यष्टिभाव से समृष्टि भाव में पहुंचाएगा और मकारस्या पुनः प्राग्ञ और मकार फिर किसको प्राज्ञ को प्राज्ञ माने यहां पर ईश्वर भाव में पहुंचाएगा उसको बेस्टिभाव से वहां पहुंचाएगा चब्दा नयते अनुवर्तते थे शब्द से नयते की अनुवृत्ति लाना कहते मकारस चयते क्रिया एक ही बार है कार्यिका में और तीनों में नयते नयते लगेगा प्राप्त करता है कराता है एक अर्थ है अनुवर्त थे, थे, थे, थे, थे, थे आगे भाष्य में कहते हैं क्षेत्र मकार जब उच्चार में ओम मकार भी छीण हो गया समाप्त हो गया अ उ मा। अकार का उच्चारण पहले हुआ फिर उकार का हुआ फिर मकार का हुआ उसके बाद मकार भी समाप्त हो गया छीणे तो मकार है। मकार भी समाप्त हो गया ओम में म बोलना भी समाप्त हो गया उसी को अमात्र कहते देना गांधी नामात्र विद्युत गति है वो अमात्र है छिणे तो मकारे बीज भाव अक्षयात जब मकार भी क्षीण हो गया मकार बीज रूप में था अज्ञान विशिष्ट था वो सुश्रुतिकालीन के साथ एकता की थी अज्ञान को दोतक था तो बीज भाव समाप्त हो गया शरीर प्राप्ति के जो बीज है अज्ञान और समाप्त है वहां मकार क्षीण होने पर अज्ञान समाप्त है जब तक मकार है उच्चारण तब तक अज्ञान है छीण तो मकारी बीज भाव क्षया जो बीज भाव जो विश्व तेजस प्राग्ञादि बनाने वाला विश्व तेजस शादी बनाने वाला बीज था वो क्षय हो गया बीज भावक क्षया अमात्र ओंकारे गति नीत कुछ ही जो अमात्रे ओंकारे, अमात्र मात्रा रहित जो ओंकार होगा मगर के बारे में अमात्र उच्चारण बंद हो जा उस ओंकार में गति न बीत फिर वो कहीं गति नहीं उस ओंकार से कहीं जाना आना नहीं होता है क्यों ज्ञानी होता है उसकी गति नहीं होती गति वाले अज्ञानी होते हैं जाना आना ज्ञान अवस्था में है ज्ञानी के बारे में तो ऐसे आया है शकुनी नाम विवाह आकाशे जले तरह जैसे पक्षी उड़ कर के गया आकाश में उसको पदचिन्ह ढूंढ करके पक्षी को नहीं प्राप्त कर सकते जैसे गाय भैंस आदि हमारे जंगल में गए खो जाते हैं हम उनके खुर के पदचिन्ह को देख करके उनको ले आते हैं किन्तु पक्षी जब आकाश में उड़ के चली जाती जा हो उसका आलम उनको पद चिन्ह देख करके पक्षी कहां गई पता नहीं होता अथवा जले बायरिचर शेचर जो जल में विचरण करने वाले को बहरीचर बोलते हैं जितने भी जल जंतु हैं उनमें इधर से उधर किधर गया पानी में नहीं पता लगता उसके पदचिन्ह नहीं मिलता पदम न बिंदते अथवा जिस प्रकार उनके पद चिन्ह नहीं मिलता आकाश में पक्षियों का प्रति नहीं मिलता और जलचरों का जल में प्रति नहीं मिलता उसी प्रकार ज्ञानी के कोई चिन्ह नहीं मिलता कहा गया क्या ज्ञान क्यों नत्स्य प्राणाउत्क्राम अंति अत्र उसके प्राण निकल के जाते ही नहीं अज्ञानी के निकलते हैं ये जो सत्र तत्व जीवात्मा सहित होकर निकलने का काम का अज्ञान अवस्था में है ज्ञानी नहीं ज्ञानी कहता अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं सब आत्मा आत्मा रह जाता आवागमन नहीं होता उसका या छीणे तो मकारे बीज भाव क्षय जब मकार भी छीर्ण हो गया ओम के उच्चारण मकार भी समाप्त हो गया उस काल में बीज भाव था मकार उनके प्रसव का बीज भाव था वो क्षय हो जाने से अमात्रे ओंकारे गति न पीते थे अमात्र जो ओंकार है मात्रा रहित तो ओंकार उसमें गति नहीं होती कहीं ले जाने वाला नहीं होता हो। वो ओंकार अमात्र ओंकार कहीं ले जाने वाला नहीं होता हो। जिसकी चर्चा आगे द्वादश मंत्र में करेंगे कहीं भी नहीं ले जाता है कहा ठीक है देखिये ये तू पादान मात्रा में विभागों नाश्ति जहां जाने पर पादों का विभाग नहीं होता मात्रा का विभाग भी नहीं होता कहा तूर्य पे पहुंचने पर पाद करके नहीं कहा जाता इधर मकार के बाद आगे मात्रा नहीं कहा जाएगा विभाग समाप्त हो जाता है ये तीन अवस्थाओं में तीन मात्रा है ये विमुक्त होते हैं आकार विभक्त हैं और विश्व तेजस्व प्राज्ञा पाद विभक्त है उसके अगला जो स्थान है पाद भी नहीं मात्रा भी नहीं ये ठीक है यत्र तू जहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है यत्र तू पादान ना, मात्रा नाम जो विभागों नाती है जहा पादों का विभाग भी नहीं है मात्राओं का विभाग भी नहीं है तस्मिन ओंकार ऐसा जो ओंकार होगा उसमें तुर्यात्म नहीं जो तुरी आत्म स्वरूप है जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर भाव ऊपर भाव में है तुरिया आत्मा नहीं तुरी आत्मा नहीं व्यवस्थित उस तुरिया आत्मा में जो व्यवस्थित साधक होगा सच्चिदान आत्मा हूँ इसमें बैठा होगा तुम तुरिया आत्मा में व्यवस्थित होना माने मैं मनुष्य में भावना नहीं मैं एक सच्चिदानंद आत्मा हूँ ऐसे भाव में जो बैठा होगा व्यवस्थित हुआ होगा विशेषे अवस्थित व्यवस्थित सामान्य ज्ञान दृढ़ ज्ञान लेकर बैठा है सचिदारण आत्मा हूं इस भाव में बैठा हुआ जो साधक होगा उसके प्रमात्री प्राप्तव्य प्राप्ति विभाग नास्ती इत्या उसमें जो है ना प्रमाता प्राप्तव्य प्राप्ति जो त्रिपुटी नहीं रहता ये प्रमाता जानने वाला ये प्राप्ति वस्तु ये प्राप्ति माने ज्ञान ये तीन होते ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान समाप्त हो जाते हैं ये द्वैत अवस्था में है ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञ आदि सुषुप्ति तक तो है कुछ वो अमात्र में तुरीय अवस्था में नहीं है मैंने तुरी आत्मा में बैठा है मैं सचिवान आत्मा हूं इस भाव में बैठा होगा जब उस में भरा होगा तो वहां प्राप्त प्राप्तव्य प्राप्ति विभाग प्राप्ति माने प्राप्ता प्राप्त करने वाला और प्राप्तव्य वस्तु और प्राप्ति माने उसकी जो प्राप्ति क्रिया तीनों नहीं है त्रिपुटी अभाव हो जाता विभाग नास्ती इत्या नामात्र विद्य दे गति कहा भाष्य जो अमात्र है ओंकार उसमें गति नहीं कहीं ले जाने वाला नहीं होता मात्र ओंकार बाकी तीन मात्राएं तो ले जाने वाला है विश्व को ले जाता है कौन अकार अरुकार उकार तेजस को ले जाता है और मकार प्राय को ले जाता है माने दृष्टि से हटा करके समिभाव में पहुंचाता है उपासना का फल बताया किंतु तो अमात्र जो ओंकार में गति नहीं है ठीक है ठीक है ओंकार अकारो विश्व प्राप्यम ओंकार के जो ध्याय है उपासक है ध्यान करने वाला चिंतन करने वाला धातु है उसी से ऋणी प्रत्यय करके ध्यायिन बनाया ध्यान तो ओंकार के जो उपासक है उसको ओंकार अध्यायी कहा उपासक को अकारो विश्वं प्राप्य कहा था जो ओंकार उपासक जो व्यक्ति होगा ओंकार उपासना करने वाला उसके जो आमात्रा है वो विश्व को प्राप्त कर रहा था है। जो कहा ये ठीक नहीं है टीका में शंका है जो कहा ये अयुक्तम ठीक नहीं है क्यों विश्व प्राप्ति ध्यान मंत्रण सिद्धता विश्व प्राप्ति के लिए मान्य तो व्यस्टि शरीर प्राप्ति के लिए कोई उपासना की आवश्यकता है सभी को प्राप्त मिल रहे ओंकार उपासना करनी पड़ती क्या इसको प्राप्ति के लिए स्वतः प्राप्त है तो ये जो कहा विश्व के प्राप्ति के लिए ओंकार के उपासना आकार रूप से करने से विश्व की प्राप्ति होती है ये तो ठीक नहीं यही विश्व प्राप्ति की बिना सिद्धा है तो स्वतः सिद्ध है विश्व प्राप्ति है। ये शब्द है अकार से अध्यय से उक्त फल प्राप्त आएगा और अकार ध्येय भी नहीं है ध्येय तो आत्मा होगा ना ब्रह्म होगा ध्यय जैसे उपासना माने मूर्ति की हम पूजा करते हैं किन्तु मूर्ति ध्यय नहीं हमारे हमारे ध्यय हमारा इष्ट होगा वो वैसे अकारय थोड़ी है हम आकार में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करते हैं हमारा ध्येय क्या है ब्रह्म होना चाहिए तो आकार देखें तो ध्यय दे नहीं अध्यय है वो तो कैसे ले जाएगा वो उस आदर को अकारस्य जो है उपास्य नहीं है आकार में उपासना करना है ब्रह्म दृष्टि से उपासना होनी है जैसे मूर्ति में हम कालिक्राम आदि रखते हैं शालिग्राम आदि में विष्णु आदि की भावना करके उपास्य हमारा विष्णु आदि होंगे शालिग्राम नहीं ठीक इसी प्रकार आकार ध्येय नहीं है उपास्य नहीं है अकार से अध्यय से वो तो फल प्राप्त करता होगा तो ध्येय नहीं है फिर फल कैसे प्राप्त करेगा उपास्य जो होगा वही फल देगा ना ये तो उपास्य है नहीं इसलिए जो बताए गए फल है अकार ओ विश्व, विश्व को प्राप्त कराए कैसे होगा एक तो विश्व प्राप्ति के लिए उपासना की आवश्यकता नहीं स्वतः प्राप्त है और दूसरी बात आकार विश्व को प्राप्त कराता ये कहना भी बनता है वो आकार उपास्य नहीं है उपास्य तो ब्रह्म है इति ऐसी दो संख्या हैं यहाँ ये यह शंका के उत्तर देना चाहते हैं टिप्पणी एक नंबर की ध्यय अध्यय यदि ध्याना विषय से अत्यर्थ अध्यय माने ध्यान का विषय नहीं चिंतन का विषय अकार नहीं है उपास्य नहीं हो ये कहा तो इसके उत्तर देते हैं अकार इत्यादि करके कहा तो कहा। आकार आलम्बनम ओंकार विद्वान भवति कहा मैंने आकार आलम्बन वाला जो ओंकार उपासना तो ओंकार को करेगा ओंकार के बारे में जानकार जो होगा विद्वान भवति ऐसे उसका उपासक ओंकार उपासक वैश्वानुर हो जाता है मैंने वैष्टिभाव से समृष्टि भाव में पहुंच जाता है पहुंचाता है यह अर्थ है ये कहा ठीक तद आलम्बनम तद प्रधानम इतिया ये जो अकार आलम्बनम इत्यादि में कहा तद आलम्बन ओंकार आलम्बन है ना अकार आलम्बनम ओंकार अकार की प्राधान्य देकर करके उपासना कर रहा है ओंकार की उसको विश्व की प्राप्ति होगी विराट भाव को प्राप्त होगा ये कहा है तो ओंकार की उपासना है किंतु तो मुख्य रूप से अकार को देख रहा है अकार प्रधान है वहा तद आलंबनम माने आलम्बनम प्रधान करके ओमकार की उपासना करने वाले को की प्राप्ति होगी। प्रधानम ओमकारम ध्यायतो यथा जैसे अकार प्रधान वाला ओमकार की उपासना करने वाले के विश्व की प्राप्ति होगी माने विश्व मान की, थूल जगत की प्राप्ति होगी तथा उसी प्रकार उकार प्रधानम तमेवधान उसी ओमकार का जब चिंतन करता हो तम से ले लो ओंकार ओंकार के चिंतन करने वाले के तेजस हिरण्यगर प्राप्ति या तेजस का अर्थ हिरण्यगर समी कार में जो तेजस कहा उसका अर्थ समी की व्यस्ति से समी में पहुंचाना है उस हिरण्यगर वैसे प्राप्ति भगवती तेजस का अर्थ समझना हिरण्यगर उसकी प्राप्ति होगी इसलिए तथा इत्यादि शब्द कहते हैं टिप्पणी दो नंबर की अकार प्रधान मिधि माने आकार प्रधान ओंकार की उपासना कैसी होगी मुख्य रूप से आकार को देना मुख्यता और ओंकार की उपासना करना कैसी होगी कहते हैं कोई महात्मा घर में आए क्या कहा पूजा करते हैं ललाट में तो पूजा किसकी मानी जाती है महात्मा की शरीर के एक देश के पूजा से पूरे शरीर की पूजा मानी जाती है वैसे ओंकार के ओंकार का एक देश है आकार आकार के चिंतन से ओंकार का चिंतन हो जाता है ये टिप्पणीकार युक्ति दे रहे हैं ये दो नंबर टिप्पणी कहते हैं अकार प्रधानम ओंकार दो नंबर टिप्पणी कहा मुखादि प्राधान्य न देव पूजा पूजा अवध अकारादि प्राधान्य न ओंकार ध्यानम अवधेयम जैसे विशेष विशेष स्थान में पूजा होगी किन्तु व्यक्ति तो की पूजा मानी जाती है एक अवय की पूजा करते हैं कोई आएंगे चरण धोएंगे पूरे धोया हुआ माना जाता है टिक्का लगाएंगे ललाट में पूरी पूरी पूजा हो गई पूरे शरीर की सम्मान हो गया पूजा हो गया उसी प्रकार आकार के उपासना से ओमकार की उपासना मानी जाएगी ये दिखा रहे हैं मुखादि प्राधान्य जैसे मुखादि तथा अभिधि कोई प्राधान्य करके पूजा की जाती है सबसे पहले आएंगे तो मुख्य पूजा नहीं होगी किसकी पैर की पैर बुलाएंगे अर्घाधि देंगे मुखादि प्राधान्य न देह पूजा बद जैसे शरीर की पूजा मानी जाती है माला आदि पहना लिया गले में माला है शरीर के माला हो गया ठीक है इसी प्रकार पूजा शरीर की पूजा मानी जाती है इसी प्रकार अकार आदि प्राधान्य ओंकार अध्यान विधि इस प्रकार अकार उकार मकार के प्राधान्य करके ओंकार का चिंतन हो सकता है ओंकार का ही माना जाएगा चिंतन प्रधानता है अकार आदि का यह समझ आओ ये जानना चाहिए ये टीकाकार ने कहा टिप्पणी कार ने बता दिया तथा इत्यादि भाषा में कहा था तथा के उत्त तैजसम बता दिया है और आगे यश मकार प्रधानम ओंकार जो मकार प्रधान वाला ओंकार का चिंतन करता है चिंतन तो ओंकार का ही है कि तो मकार को विशेष मान करके करता है ऐसा करता हो तस्व उसक को उस अव्यार्मा अब्कृत की प्राप्ति होगी जो आत्मा, ईश्वर जिसको बोलते हैं बीज अवस्था की प्राप्ति होगी एक मकारिस्क मकारस्म चब्दा नयते क्रियापद अनुत्तिर उभत्र विवक्षिता कहते हैं जो नयते क्रिया है वो दोनों में विवक्षित है किस नयसम नयते नयते ऐसा खाली विश्वम नयते एक क्रियापद है तो क्रियापद की अनुवृत्ति जो नयते क्रिया है उसकी अनुवृत्ति उभयत्र विवक्षिता कहाँ विवक्षिता है दोनों जगह में है कहाँ कहाँ है तेजसम नयते और माज्ञ नयते ऐसे विवक्षित है कहा चतुर्थ पाद आत्मा ने जो चतुर्थ पाद कहा था आने पाद भी वास्तव में नहीं है वो तो पादों के हिसाब से चल रहा है इसलिए पाद शब्द की वो हो गई माया संख्यम तुरी यम विगत को तो सब नाचरण में समझ के आए हैं तो वो <coughs> चतुर्थ पादम ब्याच जो पहले वालों की पाद चर्चा चल रही थी विश्व जैसे प्रागोक में भी भूतपूर्व गति से पाद शब्द की बातें बता दी पहले पाद वाला था इसलिए पाद कह दिया कि अभी पाद नहीं है जैसे भूतपूर्व सैनिक अभी सैनिक नहीं है वो किन्दु तो पहले सैनिक था ऐसे ऐसा ही भूतपूर्व गति से कहा गया पाद तो चतुर्थ पाद की व्याख्या करते हैं छीणे तो मकारे जो ओम के उच्चारण करते हैं तो उसके बाद मकार भी बंद हो जाता है और कोई बर्ण उच्चारण नहीं है छेणे तुमकारे तो बीज भाव क्षया जो उत्पत्ति का जो बीज था वो समाप्त तो हो गया मकारी है बीज भाव में अभ्याकृत में है वो बीज भाव याद अमात्र ओंकारे गतिर जो अमात्र ओमकार में कोई गति नहीं है अमात्र ओमकार में जो बैठा होगा उसकी कोई गति नहीं है कोई आना जाना नहीं है न विराट बनना है उसने न हिरण्य बनना है न उसने ये ईश्वर बनना है वो सचिदान आत्मा अपने स्वरूप में रहना है कोई गति नहीं है ठीक है। समझना कैसे कहते देखो थूल प्रपंच जागृतम विश्व तृतीय अकार मात्र ये समझना है तीन तीन को एक एक समझना स्थूल प्रपंच जितने भी हैं पंचीकृत जगत और उसका कार्य शरीर आदि पंचीकृत भूतों का कार्य है ये पंचीकृत भोत भूत नहीं भूतों का कार्य है ये पंचीकृत भूत होगा जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचीकृत भूत है उसका जो कार्य है ये वृक्षादि शरीरादि तो थूल प्रपंच कहलाता है कार्य का अनुभाव में है और जागृत अवस्था जागृतम थूल प्रपंच और जागृत अवस्था और विश्व इसमें अभिमान करने वाला आत्मा को विश्व कहते हैं जब जागृत अवस्था और स्थूल प्रपंच में अभिमान करता हो जागृत अवस्था वाला हो और थूल प्रपंच में शरीर आदि में स्थूल शरीर आदि में अभिमान रखता हो उस काल में आत्मा का नाम पड़ता है विश्व अभिमान विश्वस्त ये ये तीनों मिलकर के ये तीनों का समुदाय जो होगा त्रितयम अकार मात्रम ओमकार का एक एकमात्र समझना पूरे संसार में लेना है ये नहीं कि इतना छोटा सा अर्थ नहीं करना थूल प्रपंच पूरा और जागृत अवस्था और जागृत के अभिमानी जो विश्व ये तीनों मिला करके ओमकार के एक मात्रा होगी कौन अकार अकार मात्र अकार मात्र समझना इसको लय समझ लाय करते समय ऐसा समझ रहा है और सूक्ष्म प्रबंध स्वप्न तेजस ये तत्तीय उत्म सूक्ष्म प्रबंध जितने भी है सूक्ष्म प्रबंच माने अपंजीकृत अवस्था के प्रबंध अपंजीकृत अवस्था के पंच तनमात्रा आदि शब्दों से जिनको कहा जाता है और उनका कार्य है सूक्ष्म शरीर अपंजीकृत अवस्था से निर्मित है ये सूक्ष्म शरीर पंचीकृत वाले नहीं अपंजीकृत अवस्था में अपीकृत जो सूक्ष्म प्रपंच है और उसका कार्य सूक्ष्म शरीर है और अपंचीकृत अवस्था के सूक्ष्म शरीर और स्वप्न अवस्था और तेजस आत्मा उसका अभिमान तेजस ये तृतीय उकार मात्र ये तीनों को उकार समझना लय करते समय में ऐसा समझना मैंने हमें तूर्य में जाते समय में इस तरह से विचार करना है प्रपंच द्वय कारण फूल सूक्ष्म दोनों प्रपंचों का कारण कारण सुसुप्तम सुसुप्त अवस्था भी प्राज और प्राज्ञा जिसको कहा जाता है आत्मा को पाप ये तत् त्रीत मकार मात्र तीनों को मकार मात्र समझना तथा भी पूर्वम पूर्वम उत्तर, -उत्तर भावम आपत्ति थे अब ये जो सारा संसार को तीन भागों में बांट कर रख दिया अकार उकार मकार बना दिया उसमें भी पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर में विलय करते जाना जब आकार के उच्चारण के पश्चात उकार का उच्चारण होगा उस काल में आकार का विलय हो जाता है स्थूल का विलय सूक्ष्म में हो जाता है इधर और सूक्ष्म विलय कारण में हो जाएगा और कारण का विलय अकारण में होगा इस तरह से विलय करना उस आत्मा में तुरे भाव में रहने के लिए ये कहना चाह रहे हैं तद एवं सर्व ओंकार मातरम इतिध्यात्व इस तरह से संपूर्ण जगत ओंकार मात्र ही है थूल सूक्ष्म कारण रूप संसार ओंकार मात्रम ओंकार स्वरूपी है इति ध्यात्वास तथित इस प्रकार से चिंतन करके रहने वाला व्यक्ति को जब गुरुजी उपदेश देंगे ये तीनों अकार उकार मकार ये सारा संसार ये तीनों में विभक्त है इस तरह से चिंतन चल रहा है जिस व्यक्ति को उसका कोई गुरुजी मिल जाएंगे बोले नहीं नहीं इससे भी ऊपर तुम्हें चल रहा है करके उपदेश देंगे ये बोलते ध्यात्स ऐसा उपासना करके चिंतन करके रहने वाला जो व्यक्ति होगा उपासक होगा चिंतक होगा उसको यदि यम कालम ओम रूपेणा प्रतिपन्न तत्परिशुम ब्रह्म आचार्य कोई आचार्य उसको मिल जाएंगे और आचार्य ऐसा उपदेश करेंगे उस व्यक्ति को उसने पूरे संसार को तीन मात्राओं में विभाग करके बैठा है संपूर्ण स्थूल जगत जागृत अवस्था और विश्व ये अकार स्वरूप है उसके चिंतन चल रहा है और समस्त सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न और तेजस ये है ये उकार स्वरूप है और अज्ञान और सुशुक्ति अवस्था जो ये दोनों का बीज है अज्ञान और सुशुक्ति अवस्था उसके अभिमानी आत्मा ये क्या है मकार स्वरूप है ऐसा चिंतन में चला हुआ व्यक्ति है चिंतन कर रहा है उसको गुरुजी ऐसा उपदेश देंगे यदिवंतम कालम ओम इति रूपे जो तुमने ओम करके पाया अभी तक सारा संसार को ओम में समेटा है समेता है तब परिशु ब्रह्म वह तो वो तुम्हारा चिंतन क्या है परिशुद्ध ब्रह्म ही है यानी उससे अगले स्थिर में कुछ भी ले जाते हैं वो ब्रह्म में कल्पित है सब शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है परिशुद्धम ब्रह्म ही जैसे सर्पाजी जो होते हैं ऋषि ही है ऐसे यहां भी जो ये कल्पना है तीनों कल्पना ये शुद्ध ब्रह्म ही है जहा होता ब्रह्म ही है ये आचार्य उपदेश समुत्र ज्ञान है ना इस प्रकार से आचार्य के द्वारा उत्पन्न जो संभ्य ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा पूर्वोक्त सर्व विभाग निमित्त ज्ञान से मकारत्व से क्षय इस आचार्य के ऐसा ज्ञान होगा और शुद्ध ब्रह्म ही है सब कुछ शुद्ध ब्रह्म में ये कल्पना है ऐसा आचार्य उपदेश करेंगे उसके द्वारा क्या होगा पूर्वोक्त सर्व विभाग पूर्वोक्त तो जो तीन प्रकार के विभाग अकार उकार और विश्व तेज प्राग्ञ इत्यादि विभाग थे उसके निमित्त थे दो दो निमित्त कर दिया था ये सब अज्ञान से ये विभाग का निमित्त था अज्ञान था अज्ञान जब तक रहा ये विभाग होता गया विश्व होता गया रज्जु का जब तक अज्ञान रहेगा तब तक सर्वाधिक का विभाग होता रहता है रजुग के ज्ञान काल में खो जाता है इसी प्रकार यहां भी जो पूर्वोक्त विभाग का निमित्त जो अज्ञान था उसका मकारत्व ने गृह मकार रूप से, से गृहित था यह सब वो भी हो गया तब ब्रह्मी एवं शुद्ध परिवर्षित उस काल में शुद्ध ब्रमण में रह जाता है वो न कोई कुछ गति आरक्षण का कोई गति नहीं होती है जो शुद्ध ब्रमण में पहुंचता है तो फिर कोई गति नहीं होती है परिचेदा भावात क्योंकि परिदेश काल वस्तु के घेरे में भाव नहीं है वो परिच्छेदेश का परिच्छन परिच्छेद भी नहीं है काल का भी नहीं वस्तु का सभी देश में सभी काल में सभी वस्तु में होता है टिप्पणी एक नंबर की परिवर्षित मैंने एक ही भूत शुद्ध ब्रह्म जो एक बन के बैठ गया गुरु के उपदेश के पश्चात उसके लिए कोई गति नहीं है कहीं जाना आना नहीं होता ये अगले मंत्र में सिद्ध करें भद्रम स्त्री धनिया O Shanti Shanti.